मनयोग का दिषित ऋग्वेदी आयुपनिषद तृतीय तृतीयाध्याय के तृतीय मंत्र का कुछ विचार हुआ अंतिम एक मंत्र है जो फलस्पृति के रूप में है मंत्र है आगे साज्ञान कस्काम्यू स्वर्गे लोक सर्वान्मृतस्तम तमवत्त प्रज्ञत् अस्मा लोकाक्रम्य अनस्वर्गे लोके सर्वान् का मृतवूप एक प्रजेन आत्मनाशिचेतन आत्मा से अभी हो गए जहां प्रकृष्ठ ज्ञा प्रज्ञान तो स्वरूप आत्मा से उस रूप से आत्म रूप से आत्म रूप में कर तो क्या किया अस्मादाक्रमा ये शरीर से उत्क्रमण करके शरीर में आत्मबुद्धि परित्याग करके या लोक सब बताते शरीर लोक कहते कर्मफल रूप के लोक कहा लोक का शरीर इस लोक से अलग होकर मैं मनुष्य में भावना को परित्याग कर आपको भाव में जाकर उत्कर्म निकल करके शरीर से अमुष्मीन स्वर्गीय लेकिन जो आत्मरूप स्वर्ग है आत्मरूपी स्वर्ग यहां स्वर्ग सब का आत्मा ही है यह न दुखे न संभिन्नम न तो ग्रस्तमान धर्म इत्यादि के द्वारा यह जा आत्मा को ही मुख्य शब्द स्वर्ग का संग्रह होता है अमुष्मीन स्वर्गे को जो स्वर्ग है आत्मरूप स्वर्ग उसमें सर्वान कामान अपवा जब आत्मभाव में पहुंच गया कोई भी विषय उसको अप्राप्त नहीं होता है हाथी के पैर मिला तो सबका पैर मिल गया समुद्र स्नान हो गया तो सारा नदियों का स्नान हो जाता है ऐसा है इसी प्रकार आत्मभाव में गया तो सभी आत्मा में ही उत्पन्न सुखे सारे सुख सारे मिला हुआ हो जाता है सर्वान काम आपका सारे विषयों को प्राप्त करना मेरे विषय प्राप्त नहीं जाता आत्मभाव में गया तो विषय प्राप्त तो हो गए जैसा हो जाता है अमृता समभवत अमर हो गया बामदेद अमर हो गया समभवत दो बार कहा कि अध्याय परिश्रम की समाप्तिगत हो जाएगा जाता एवं तावत कोयम आत्मा यदि आरभ्य आत्मा कौन है यहाँ से आरंभ करके क्योंकि तो यहाँ दो चेतन जैसे लगते हैं दो आत्मा जैसा एक शिविर से प्रविष्ट हुआ एक पैर के नखाग्र से, से एक पादाग्र से प्रविष्ट हुआ मान एक प्राणादि समुदाय है इंद्रिय और प्राण पंच ज्ञान इंद्रिया पंचकर्म पंचकर्म इंद्रिया पंच प्राण मन बुद्धि आदि का पुंज है पैर तो के अग्रवाक से प्रविष्ट है और एक चेतनात्मा मुर्दा को पिदार अंदर को प्रविष्ट हुआ है ये तो दो में से कौन आत्मा हो सकता है ऐसा ऋषियों ने विचार किया टीका पिता एवं तावत तब तक कोयम आत्मा इति आरभ्य या आत्मा कौन है इसे विचार आरंभ किया ऋषियों ने विचार करते प्रज्ञान ब्रह्म इतिर अंतिम निर्णय यह प्रज्ञान को ब्रह्म आत्मा है। प्रय त्याग्रभाग से प्रविष्ट होने वाला नहीं है मूर्ध से प्रविष्ट होने आत्मा। वाला ना? सरम, सरम, आत्मा है यह न सामने रख करके पुरसर्म आत्मतत्व निर्धारित आत्मतत्व का निर्धारण तो तो तो हो गया तो मूर्धा से विदार करके प्रविष्ट हुआ ये आत्मा है ये निश्चित हो गया निर्धारित हो गया है निर्धारित हुआ तो आगे कहते हैं निर्धारित कैसा हुआ आत्मा परसंघात्मा तथा प्राण व्यतिरिक्त यह आत्मा का स्वरूप ऐसा निकलाता कर्णों का समुदाय स्वरूप जो तो प्राण स्वरूप है उससे अतिरिक्त है इंद्रियों का पुंज माने पांच कर्म दिया पांच ज्ञान दिया पंच प्राण मन बुद्धि यह आत्मा नहीं जो पैर के अग्रभाग से प्रवेश होंगे आत्मा आत्मा उससे अतिरिक्त है सिर्फ निष्कर्ष हो गया आत्मा ये स्कर्ष हुआ विचार करने से आत्मा करण संघात आत्मा का प्राण अतिरिक्त जो तो करण के समुदाय प्राण है उससे अतिरिक्त पूरे को मिला प्राण कहा है से अतिरिक्त है आत्मा और संज्ञान आदि सर्वांत सर्वांतकर्ण वृत्ति अतिरिक्त तद संज्ञान आज्ञान प्रज्ञान मेधा इत्यादि विज्ञान मेरा जो भी बोला था उन वृत्तियों से अतिरिक्त है आत्मा तद अनुगत उनमें अनुगत है उन वृत्तियों के साक्षी रूप से सब वृत्ति में अनुगत है उन वृत्तियों से भिन्न है अंधकरण की जो संज्ञान आदि नाम से दिया गया वृत्ति थी अंतकर्मिक वृत्तियां उससे अतिरिक्त है और उसमें अनुगत है मैंने सभी वृत्तियों के साक्षी रूप से अनुगत है एक वृत्ति न होने पर भी दूसरी वृत्ति काल में भी चेतन है वृत्ति को जानने के लिए किंतु वृत्तियों का जो विचार है एक वृत्ति काल में दूसरी वृत्ति नहीं है ऐसा आत्मा अनुगत होता है एक वृत्ति का अभाव में भी दूसरी वृत्ति बनी हुई है उसमें अनुगत आत्मा है किंतु वृत्ति का अभाव दूसरी वृत्ति काल में पूर्ववृत्ति नहीं है आत्मा अनुगत है वृत्तियों से अतिरिक्त है सिद्ध हुआ एक प्राण इंद्रिय समुदाय से अतिरिक्त है यह सिद्ध हुआ दूसरा संज्ञान आदि शर्दों से जो कहा था संज्ञान अज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेधा ज्यूति आदि जितने भी शब्दों से कहा गया अब अंतकरण की वृत्तियां थी उन वृत्तियों से भी अतिरिक्त आत्मा उन वृत्तियों में भिष्ट, अनुर स्वयं प्रकाश आत्म रूप से सिद्ध हुआ और सर्व शरीरेश एक सारे शरीरों में आत्मा एक है सिद्ध हुआ था पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शरीर है सब आत्मा एक ही है सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूत आत्मा कैसा सारे प्रपंचों के अधिष्ठान भूत उसी में सारे प्रपंच कल्पित है।, है।, है, है, है।, है।, है ऐसा आत्मा सिद्ध हुआ है विचार कर देता अद्वितीय दूसरा में यह एक ही आत्म सिद्ध हुआ है अद्वितीय जो की स्वगत स जातीय तीनों से अतिरिक्त है ऐसा सिद्ध हुआ प्रज्ञानं ब्रह्म जो ज्ञान करके ब्रह्म से कहा गया था प्रज्ञान ब्रह्म ब्रह्म मारे निर्देशय महत्व से का क्योंकि वृत्ति व्यापक होता है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ यही है अति सातिश महत्व पे इनमें भी आता है पृथ्वी की अपेक्षा आकाश अर्मत्ता है विशेष ज्यादा बड़े हैं किंतु ऐसा सातशय महत्व नहीं से महत्व उससे बड़ा कोई भी नहीं है पृथ्वी बड़ी है किन्तु पृथ्वी से बड़े आकाश ऐसा हो जाता है किंतु उस परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं है नृत्य से महत्व है बाकी में जो महत्व तो पाया जाता है सात से महत्व होता है लोग नृत्य से महत्वशाली ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्धारित इस प्रकार से नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप है शुद्ध स्वरूप है नित्य शुद्ध है और नित्य ज्ञान स्वरूप है मुक्त स्वभाव आत्मा का तो भी बंधन नहीं है बंधन आदि सब अंतकरण है मान्यता आत्मा में लंधन में सूर्य में कभी हमारा होता नहीं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इतिधारितम पूर्वं का निर्धारित कहा था इस तरह से आत्मा का निश्चय हो गया निर्धारित इस अब क्या कहना चाहते हैं आत्मा का निरूपण हो गया इधानी एवं भूत ब्रह्मात्म का फलम इस प्रकार में आत्मभाव में पहुंचा हुआ जो परमात्मा को अपने से अभिन्न मान के बैठा हुआ है ऐसे ऐसे ज्ञाता का ब्रह्म ज्ञानी का आत्मवेत्ता का फलम बहुत फल क्या फल मिलेगा उसको आत्मा को जानने से क्या होगा ब्रह्मविद ब्रह्म यही है उसका फल तो यही होगा अन्य कुछ मिलना नहीं है फलम बहुत स एटे इत्यादि सूर्यदार को बहुत वो जो भ्राह्मदेव ने जाना था ना आत्मा को वो आत्मा ही हो गया इसी प्रकार जो कोई भी उसको इस प्रकार जानता हो वामदेव के तरह वो तो भी आत्मरूपी होगा फिर शरीर भाव को नहीं रहेगा नहीं शरीर होने नहीं वो एक कहना चाहते हैं इसलिए भाष्य में कहा स वामदेव सपद से बामदेव को लेना कहते स मंत्र का स सद से वामदेव होगा स वामदेव अन्य अथवा अन्य भी हो सकता है वामदेव अन्य भी ऋषि लोग कोई भी हो एवं यथोत्तम ब्रह्म इस प्रकार से पूर्वोक्त जो परमात्मा के स्वरूप का जो वर्ण किया इस प्रकार से ब्रह्म को जो जानता है प्रज्ञान ब्रह्म इस रूप से गुजरता है वेदमा ने यहां पर लट लगा नहीं भूतकालीन बात चल रही साम व्यवहारी मैंने भूत के अर्थ में लट है समझना मैंने अवेद ऐसा अर्थ समझ रहा है इसका वेदशा जो इसने भी जाना हो प्रज्ञान आत्मा हो ज्ञान स्वरूप आत्म रूप से जाना शरीर भाव से नहीं जाना मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं इस भाव से जुजाना प्रज्ञान आत्मा देता इस प्रकार से जानता हो ये नए प्रज्ञान आत्मना पूर्वे अविद्वांस अमृता भुवन जिस प्रज्ञ रूप आत्मा के द्वारा आत्मभाव में पहुंच करके शरीर भाव को परित्याग कर आत्मभाव में जाना प्रज्ञा आत्मा है उस भाव से पूर्वे विद्वांस पूर्व के जो ज्ञानी लोग थे आत्मव्यता लोग अमृता भुवन जिससे कि अमर हो गए पूर्व के तथा अयम इदानीतों की इस समय का भी अयम अभी यह आज भी कोई प्रयत्न करेगा तो आत्मभार में होगा और तो उसी प्रकार अयम अभी विद्वान ये जो विद्वान होगा आज की जो तो आत्मवत्ता कोई निकलेगा लेगा वो हो भी एक प्रज्ञेन आत्मना इसी प्रज्ञा प्रज्ञान स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप आत्माए उस, उसी आत्मरूप से अस्मात्म उत्पन्न में इत्यादिता इस लोक से निकलना मने अस्मात्मने लोक माने यहां शरीर एक प्रकार बोलना चाहते हैं कि एक नंबर के मैंने कहा आत्मा ने देहात उत्क्रम में माने देहात्म भाव हम चित्वा देहात्म भाव को परित्याग करना मैं मनुष्य हूं इस भाव को परित्याग करना यही है लोग यहां से निकलना अस्मात्ट आत्म उत्तर आज आज के कोई विद्वान इस लोक से निकलकर मैंने शरीर भाव से ऊपर उठकर मैं आत्मा हूं शरीर में हूं भाव जाना उत्तक में इत्यादि व्याख्यात्म इसका पहले भी व्याख्या हो गई चौरासी कृष्ण में बामदेव की चर्चा में था सामदेव स्व अस्माद लोकातम अमृत का समाप्त पहले आया था व्याख्यात अब होगी छठे मंत्र दिखाए व्याख्यात हो गया इसका माने बामदेव यहां से उठे ऊपर हो गए इसी प्रकार आज भी कोई कर्ता उठ जाए अस्मादलोक उत्तम स्वर्ग लोके सर्वान सर्वानु काम आपका अमृत समय कहीं यहां इस श्लोक से उठना मैंने शरीर भाव से ऊपर उठना शरीर भाव से मैं आत्म भाव में जाना मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं इस भाव में जाना यही उठना है इस श्लोक से और मैं स्वर्गीय लोक यहाँ स्वर्गलोक था आत्मा उस आत्मलोक में आत्मा में सर्वानु कामन आपका सारे विषयों को प्राप्त करना माने वहां अप्राप्त कुछ भी नहीं उस काल में अमृत समभवत अमर हो गए बामले बा अमर हो गए अमृत का अर्थ है शरीर प्राण वियोग लक्षण मरण रहित है यहां पर अमृत हो गया माने बार बार मरण होता था होता था तो सूक्ष्म शरीर का फूल शरीर का वियोग होता रहा प्राण समय सूक्ष्म शरीर पुंजर को प्राण कहा टिप्पणी का शरीर प्राण वियोग लक्षण मरण रहता शरीर और प्राण का जो वियोग होता रहा पहले मरण कहा जाता है फूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वियोग को मरण कहते वो रहित हो गया यही हुआ फुल सूक्ष्म ब्रह्मविदा फलम इत ब्रह्मवेत्ता का फल जो कहा यहाँ पर वाक्य से तात्पर्य तात्पर्या वामदेवाद पुरुष विशेष तात्पर्या भावा यह प्राश्चन कहिए अन्यवा करके लगान चाहते हैं ब्रह्मविद फलम ब्रह्मवेता का फल कहना है यह इस उसी में है वाक्य का फल वाच्छा तकवचना प्रकृता कम विचार बहूनाश अयोग्यम तरह से स ही भूतवाचिरामर्श अयोग्य पूर्वाध्यायुक्त तो परामर्श दे तब्दा मंत्र में जो तत्शब्द का प्रथम है उसमें द्वारा एक वचन सर एक वचन भी दिया है मंत्र में सभी सद है, है। प्रकृताराम अभी कोयम आत्मा प्रकरण क्या है ऋषियों के प्रकरण चल रहा है कोयम आत्मा करके विचार करने वाले बहुत ऋषिया है यहाँ आत्मा का विचार कर रहे थे वो तो बहुवचन होना चाहे एक वचन दिया हुआ है सब ये कहते हैं प्रकृत कोयम आत्मा एक एवं विचार है ताम विचार करने वाले बहुत है बहुरा बहुत होगा परामर्श अयोग्य हो रहा है कि सश्द उनको परामर्श नहीं करेगा ऋषि बहुत हैं उनका परामर्श नहीं करता पा कोई तो एक व्यक्ति का ही परामर्श करेगा सब्दे प्रकृति ऋषि लोग बहुत थे उनका परामर्श नहीं कर पा रहा सब इदानीम तरह से विवेश सी भूतवाचना परामर्श आज का कोई विद्वान होगा आत्मव्य होगा तो उसको भूतवाचित तो परोक्ष वाचक सशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए सशब्द का प्रयोग है एक तरह से विवेकवास ये समय का जो विद्वान होगा हमें आत्मव्यता होगा उसका स एक भूतवाचना परामर्श योग्य सशब्द के द्वारा भूत का वाचक सशब्द है उसके परामर्श नहीं होगा इरावता के लिए या तो अयम आदि प्रयोग होना चाहिए था या सपद का प्रयोग है क्या लेना फिर ऐसा सब्द से यानी ऐसा समय जो विद्वान भी नहीं हो पा रहा है पूर्व पूर्वोक्त ऋषिया भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि एक बच्चा पूर्वोक्त ऋषि बहुत है और आजकल के विद्वान लेना चाहेंगे तो स शब्द नहीं होना चाहिए अयम शब्द होना चाहिए था मंत्र या सब्द का प्रयोग भूतवाकी है इसके लिए भी ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए ये लेना होगा पूर्वाध्याय तो महामारी को परामर्शन स शब्द के द्वारा पूर्वाध्याय कहा द्वितीय अध्याय में कहा गया जो बामरे वी को दिया सबाम इसे भाष्य कहा मंत्र का सौ पदार था बामदेव का दिया सबाम ब्रह्मविरा फलम इतना वाक्य से तात्पर्य आ है यहाँ पर वाक्य का तात्पर्य है कोई भी ब्रह्मविद्या होगा उसका फल यह है कि शरीर में आत्माभाव को परित्याग कर आत्मा में आत्माभाव में पहुंच बैठा ये फल है यहाँ तात्पर्य इसमें है कोई व्यक्ति विशेष में तात्पर्य नहीं है ये कहना चाहते हैं ब्रह्मविदा फलम इत्यत्र जो ब्रह्मविदा फलम जो कहा है यहाँ इसका इतना वाक्यस्थता यहाँ जो वाक्य है उसका तात्पर्य ब्रह्मता का फल बताने में तात्पर्य है ब्रह्मवेदता की क्या स्थिति होती है यह तात्पर्य यहाँ है बामरेवादी पुरुष विशेष है तात्पर्यवाद न बादी कोई पुरुष विशेष में तात्पर्य नहीं है यहाँ कोई तो ब्रह्मता का फल बताने में तात्पर्य बाकी कश्चन अग्राह इसे जो कोई भी ले सकते हैं आप इस मंत्र में कहा इसलिए कहा अन्योवाह करके बोल दिया खाली पहाशिका ने बोल दिया सहज पद से बांध दे लिया अन्य अथवा कोई और भी हो जो आत्मा को जान गया हो ऐसा जाना अन्य एवं इत्यादि कहा था एवं माने क्या होगा तो कहा वो एयम आत्मा इतनी उक्त प्रकार प्रज्ञानम यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञान आत्मा देता है एक एवं यथोत्तम ब्रह्मवेदा इसका अर्थकार है मंत्र यथोत्तम ब्रह्मवेदा क्या है, है? हुआ हुआ है। ये कोयम आत्मा यहां से आरंभ हुआ यह कोयमात्मा यहां से उक्त प्रकार ज्ञान प्रज्ञान रूपम यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञानन आत्मा देता अंतिम में आया प्रज्ञानम ब्रह्म यही आया कोयम आत्मा से आरंभ हुआ था प्रज्ञानम ब्रह्म में आदि समाप्ति हुआ है प्रज्ञानम ब्रह्म यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञानन आत्मा यह ब्रह्म को किस रूप से जानना है प्रज्ञान स्वरूप ज्ञानस्वूप से, से जानना है इस रूप से जान, जानना ये कहा, एक नमृति पर्मक प्रज्ञान अभिन्नर्थ प्रज्ञान से अभिन्न रूप से आत्मा को समझना है प्रज्ञान अलग है आत्मा अलग है ऐसा नहीं समझ प्रज्ञान अभिन्नर्थ यहतवरोपम प्रकृतत्व व्यक्तीको एक तो कहा था मंत्र में है और खाली में बोला ये आत्मा आत्मा है इति आत्म आत्मना एकद उक्त प्रकृति व्यक्ति करती एक शब्द से कहा कि स्पष्टीकरण करते हैं चार विधिपन करते हैं एक न एव इति एवकारो अधिकार एवकार यहां दिखता नहीं है भूल में भूले पाश्चात तद अनुमता यहां एकते नैब में एवकार तो है ही मूल में एक न है मूल में न तो पाठ में स एते ना नैव एवकार नहीं है तो अधिक अधिक दिखाई पड़ रहा है अथवा मूल में उसके आधार से एवकार लगना चाहिए ऐसा समझना चाहिए सभी पाठ होगा बोला एते इत्यादि ये इसी का अर्थ कहते हैं मूल्य में जो एते ने कहा था उसी के स्पष्टीकरण के अभाव से कहा था ए नहीं ये कहा वो नैव प्रज्ञानात्मा पूर्व विद्वांस अमृता भवन जिस प्रकार से जिस रूप से पहले वाले ज्ञानी लोग अमर हो गए उसी प्रकार बोलना एनव प्रज्ञान आत्मना ब्रह्म विद्वांस जिस प्रज्ञ रूप आत्मभाव से ब्रह्म को जानने वाले लोग पूर्वे अमृता अभुबन में जो ज्ञानी लोग अमर हो गए तेन वे नज्ञा न वही इसी प्रज्ञा रूप आत्मा के द्वारा आत्मात् तो यथोक्तम ब्रह्मदेद बामदेव स्थोक्तम तो आत्मा को जाना जो बामदेव में जाना है वेद का भूताभिप्रायण मन्यते वेद लट लगा है तो बामदेव पहले के हैं इसलिए प्रकार कहते हैं भूताभिप्राय मन्यते मंते इसको भूत के अभिप्राय समझते हैं ये अवेद ऐसा होना चाहिए वेदा के सामने लट लक लगा के प्रयोग है किंतु भूत होना चाहिए लंग लगा प्रयोग क्योंकि ऐसा कहा बामदे बन्न वाह चाहे बामदेद ने जाना हो चाहे जा अन्य ने जाना हो आत्मा को अपन आत्माभाव से सो अमृतो भाव जिसने भी जाना हो तो अमर होगा क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मदेव होगा ऐसा तथा तो अयम अभी इदानी तनुप अयमति का था भाषण में अयमति दिया था इस समय में जो कोई होगा आत्मव्य अयम अभी मैंने इदानी के विद्वान इस समय का भी जो आत्मव्यता होगा ये ने प्रज्ञा ने आत्मना इसी प्रज्ञानूप आत्मभाव के द्वारा प्रकृष्ण प्रज्ञा प्रज्ञा हो ऐसा आत्मभाव से अस्मात्कारत्मित कर्म इस शरीर से ऊपर उत्त करते मैंने शरीर में आत्मवृत्ति परित्याग करित्याग कर अमृता समभव यह अमर हो जाता है ऐसा अर्थ था। अत्र उत्क्रमण निकलना माने क्या वास्तव में निकल जाना इस शरीर से नहीं अत्र उत्क्रमण यहां उत्... उत्क्रमण में का, तो उत्क्रमण का क्या है यहां कहते हैं पक्ष लो नि व उत्क्रमण न संभव या किसी पक्षी अपने घोसले से निकल करके ऊपर की तरफ जाते जाते हैं पक्षियां ऐसा यहां संभव नहीं है कि शरीर से उठ करके ऊपर चल जाना ऐसा नहीं यहां निकलना अत्र उपकर पक्षिणों निधि निरादिव पूर्वगुमन संभव जैसे पक्षी अपने घोसले से भीड़ मान घोसला वहां से निकल करके ऊपर की तरफ चली जाती है आकाश की तरफ ऐसा यहां संभव नहीं यह यहां शरीर से निकलना माना ऐसे निकला जाए ऐसा नहीं ना संभव किंतु देहात्म भावते त्यागे ना बात नहीं है देह में जो आत्मबुद्धि हो रही थी उसको परित्याग करना यह निकलना है देहात्म भाव त्यागे ना देह में जो आत्मबुद्धि हो रही थी उसको परित्याग के द्वारा प्रज्ञा प्रज्ञान आत्मभाव है एवं प्रज्ञान आत्मभाव में पहुंचना मैं मनुष्य हूं इसको परित्याग करके बुद्धि परित्याग कर अहम ब्रह्मास्त में पहुंच जाना मैं सत्यधान आत्मा हूं इस भाव जाना यही निकलना है बाकी पक्षी को घौसले से निकल कर उड़ना होता है इस तरह से यहां से निकल जाना ऐसा नहीं कहा अत्र उत्क्रमण पक्षणों निरात इव ऊर्दगण उत्क्रमण आयोग पक्षी को जैसे घौसले से निकल करके उड़ना होता है आकाश में ऐसा नहीं किंतु देहात्म भाव त्यागे में प्रज्ञान भाव एवं या देहात्म भाव को परित्याग करके प्रज्ञात्म भाव में पहुंचना यही है यही है अभिप्रत्य ऐसा स्वीकार करके कहते हैं प्रज्ञान आत्मा उत्तर में कहा प्रज्ञा आत्मभाव से उठना है यहाँ ज्ञान से जो आत्मा तदभाव से उठना है पहले मनुष्य भाव, भाव में था अब आत्मभाव में उठना यही है प्रज्ञान आत्मा इत्यादि का दोनों होती पड़ेगा आत्मा भाव निश्चित किया मैं सचिवान आत्मा हूं ये निश्चय करना यही है मैं शरीर नहीं हूं मैं सचिवानंद आत्मा हूं ये निश्चय करना ही उठना है यही कहा प्रज्ञान आत्मना विद्वान इतिमा अंग है अथवा प्रज्ञा रूप से जो विद्वान है प्रज्ञा आत्माभाव से विद्वान निकल करके यथ आ जाएगा ऐसा अन्य सर्जना कहा तीन नंबर की प्रंक प्रत्येक चैतन्य स्वरूप प्रत्येक जो आत्मा है प्रत्येक आत्मा चैतन्य स्वरूप से ये तो ब्रह्मवित्ता इस रूप से उठता है यही उठना है इस रूप से दिण उस जाना है उठना है यह आत्मा को पर्याग करके प्रत्येक चैतन्य स्वरूप रूप से ब्रह्मविता ऐसा हो जाना यही उठना है एक उक्तम आत्मतत्व अंगीकारवाचिना ओंकारेण स्वानुभव के प्रकटने दृढ़ी कूर्वन कहा ये जो कहा गया जो आत्मतत्व है उसको स्वीकार करने वाला स्वीकार का जो अंगीकार वाचक होता है ओंकार शब्द वो माने स्वीकार करना आपने कहा ठीक है उसके लिए ओम बोलते हैं लोग उत्तम आत्मतत्व पूर्वोक्त जो आत्मस्वरूप है वह अंगीकारवाचीना ओंकार स्वीकार वाचक जो ओंकार है उसके द्वारा स्वानुभव प्रकट ने दृढ़ी पूर्वन अपने अनुभव को प्रकट करते हुए दृढ़ करते हुए भाष्यकार ने कहा उत्तम आत्मतत्व उत्तम आत्मतत्व को बता दिया कहा कैसा कहा तो कहते हैं देखो ओंकार को कैसा कहा है क्योंकि भाष्यकार ने अंति में ओम शब्द का प्रयोग किया है मूलाक भाष्य के अंतिम में अमृता समभवत ओम ऐसा कहा है क्योंकि ओम ऐसा होगा तो ओंकारश्चाथ शब्द द्वाभेतो ब्रह्म पुरा कंठम भियात तस्मा मांगलिका इति स्मृत ओंकारेण ब्रह्मत्म संधान लक्षण मंगल कर्तम ओम इति उतम ऐसा राष्ट्रका ओम शब्द का किम अंतिम प्रयोग उस ब्रह्म का चिंतन स्वरूप का स्मरण करने के लिए किया ये कहते सबसे पहले ब्रह्मा जी के कंठ से दो शब्द निकले से कहते एक ओम शब्द एक अथ शब्द शब्द साद जगत में पहले दो यही चीज एक शब्द जगत एक अर्थ जगत दो प्रकार के जगत है तो शब्द जगत में यही और अथ ओम कार अथ शब्दे तो ब्रह्म कंठवा विद ये दोनों के दोनों उस ब्रह्मा जी के कंठ को भेदन करके निकले थे ये दोनों पहले ओम और अथा निकले थे सबसे पहले यही उच्चारण हुआ ब्रह्मा जी से ओम और अथा तस्मात मांगलिका इसलिए दोनों मांगलिक है इनके उच्चारण कार्य मंगल होता है ओम और पथ सब उच्चारण से मंगल होता है क्यों ब्रह्मा जी से सबसे पहले यही दो निकले ओम और पथ मांगलिका भू स्मृति ऐसी स्मृति है इसलिए ओमकार ब्रह्मत्मा अनुसंधान लक्षण ओंकार के द्वारा ब्रह्म को आत्मभाव से अनुसंधान करता स्वरूप मंगल के मंगल है तब ओम भाष्य कहा है ओम शब्द कहा बता दिया चार और पांच की टिप्पणी चार में कहते हैं मांगलिको मन मंगलवाचनौ ये दोनों मंगलवाचक हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के कंठ को भेदन करके निकले हैं सृष्टि के पूर्वकाल में इसलिए मंगलवाचक है, मंगल है उत्तम अच्छा अत्र उक्तवान इतना पठितब्य कहते हैं यहाँ पर भाष्यकार ने ऐसा कहा करके उक्तवान कब्तरी प्रयोग होना चाहिए पूर्व वहाँ शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है माने उक्तवान होना चाहिए ये कहते हैं कि प्रकार व्याकरण की दृष्टि से कुछ अशुद्धि दिख रही है उक्तवान इतव पढ़ित उत्तम के स्थान पर पढ़ना चाहिए उक्तवान उक्तवान ऐसा पढ़ना चाहिए अन्यथा दृढ़ी पूर्वन पूर्वक तस् अन्य प्रत्येक आगे दृढ़ी पूर्वन पूर्व में कहा सत्री है वो तो उक्तवान कर्तार्थ में है तो कर्तार्थ में ऐसा होना चाहिए कर्तरी प्रयोग में निष्ठा में तब तो होता है तु, तु, ता नहीं होता तब होता है उक्तवान होना चाहिए कर्तरी प्रयोग है ये कहा उक्तवान पढ़तव्यम अन्यथा दृढ़ी पूर्वन पूर्वक तस्या अनन्वया प्रत्येक पूर्वोक का संबंध नहीं होगा यहाँ दृढ़ी पूर्वन का संबंध नहीं होगा दृढ़ी पूर्व का संबंध नहीं बन पाएगा ये एक इसलिए क्या करना तत्री पूर्वता की पाठ अथवा कर्मणी प्रयोग समझना तृतीयांत तो बना देना भाष्यकारण दृढ़ीकूर्वता भाष्यकारण उतम ऐसा कर ना। ना। करना भाष्यकार उतवान नहीं भाष्यकारेण उत्तम कर्मणि प्रयोग कर दृढ़ी पूर्वता तृतीयांतना देना कुर में तब पाठ लग जाए एक व्याण दृष्टि त्रवा दृढ़ीकूर्व के स्थान का दृढ़ीकूर्वता तृतीयांत बना देना दृढ़ी पूर्वता कहाष्य कारण को तो कम पैसा हो जाएगा कहा शीर्षक में देते हैं श्रीमद इत्यादि में टिप्पणी छह में कर दिया अत्र लिखित तो पुस्तक है लिखित तो पुस्तक में कहते हैं आमलगिरी जी का नाम नहीं है आमलगिरिजी का नाम नहीं है लेकर अभिनव नारायणंद्र सरस्वती विरचिता लगते हैं अभिनव नारायण सरस्वती उनके द्वारा रचित यह टीका ऐसा लिखा लिखित संभव भी जब इस टीका को देखते संभव वही संभव होता है टीका देखते आनंदग्री जी का, का संभव नहीं लग रहा है इसमें ज्यादा व्याख्या है अत्यधिक व्याख्या है आनंदग्री जी जो टीका होती है उसमें अन्यून अनिक्त अन्य। अन्य। अन्य। टीका होती है ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं भाष्य की पंक्ति जितना आवश्यकता उतना को ध्यान इसमें कुछ स्थानों में अधिक पाया जाए पहली बार बोले तो टीका का ट्रिप्पणी का अभी यही बोलते हैं लिखित पुस्तक में ऐसा पाया जाता है अभी ना अभिनव नारायण सरस्वती विरुदार ऐसा मिलता है टीका को आंग टी काम इसलिए संभव संभव वही हो सकता है जो अंग्रेजी ने जहां जहां भी टीका लिखी है भाष्य में सबसे पहले मंगलाजन किया मंगला इस मंगलार्जन में यह आंग यहां मंगलाकार में टीका लिखी गई है ये की एक घी है और कुछ अधिक व्याख्या है इसलिए शायद आनंदगिर जी का महोरी टीका इस वाषिका हो इस तरह ये यहाँ चल रहा था ये यहाँ समाप्त हो जाता है, है आगे छांबीगढ़ परिषद होगा कहाँ तक हो सकेगा चला गया मित्र तन्मोव सन्नंद्रो बृहस्पति सन्मो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायब प्रत्यक्ष ब्रह्मादेव प्रत्यक्ष ब्रह्मादिशमशं सत्यमश तनमान माधु तरकाराधुरी हरिमा हरे दुर्ग्ता ओ Allahurrahmanurrahim and परमात्मु प्रकाश मुख्यमंत्री ओ श्री शंकर पद्मेस्ते करुण नमा भगवत्म शंकर लोकशं शंकर शंकरचार्यवंकाचराय सूत्रभाष्याम देवर्जा नमः ओम ये विनय गुर्भि पूर्वां पदवाच्य प्रमाण व्याख्या